पातंज योग सूत्र कैबल्यपाद विशेष आत्म भाव भावना विनिवृत्ति विशेष दर्शी अर्थात विवेकी पुरुष के मन में आत्म भाव नहीं रह जाता विवेक बल से योगी जान लेते हैं कि पुरुष मन नहीं है तथा विवेक निम्नम कैबल्य प्राग भाव चित्तम पच्चीस उस समय मन विवेक प्रवण होकर केवल के, के पूर्व लक्षण को प्राप्त करता है इस प्रकार योगाभ्यास के विवेक शक्ति रूप दृष्टि की शुद्धता प्राप्त होती है हमारी आँखों के सामने से आवरण हट जाता है और तब हम वस्तु के यथार्थ स्वरूप की उपलब्धि करते हैं हम तब जान लेते हैं कि प्रकृति एक यौगिक पदार्थ है और उसके ये सारे दृश्य केवल साक्षी स्वरूप पुरुष के लिए है तब हम जान लेते हैं कि प्रकृति ईश्वर नहीं है इस प्रकृति की सारी संगति, सारे संयोग केवल हमारे हृदय सिंह में विराजमान राजा पुरुष को यह सब दिखाने के लिए है जब दीर्घ काल तक अभ्यास के फलस्वरूप का उदय होता है तब भय चला जाता है और कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है त्रेशु प्रतराणी संस्कारेभ्यः छब्बीस उसके विभिन्न स्वरूप बीच बीच में जो विचार उत्पन्न होते हैं वे संस्कारों से आते हैं हमें सुखी करने के लिए कोई बाहरी वस्तु आवश्यक है ऐसा विश्वास पैदा करने वाले जो सब भाव हम में उठते हैं वे सिद्ध लाभ में बाधक है पुरुष स्वभाव से सुख स्वरूप और आनंद स्वरूप है पर यह ज्ञान पुरुष संस्कारों से ढका हुआ है इन सब संस्कारों का क्षय होना आवश्यक है हान में शाम क्लेश व सत्ता है जिन उपायों से क्लेशों के नाश की बात कही गई है इन संस्कारों को भी ठीक उन्हीं उपायों से नष्ट करना होगा। सर्वथा विवेक धर्म मेघा समाधि अट्ठाईस तत्वों के विवेक ज्ञान से उत्पन्न ऐश्वर्य में भी जिनका वैराग्य हो जाता है उनका विवेक ज्ञान सर्वथा प्रकाशमान रहने के कारण उन्हें धर्म में समाधि प्राप्त हो जाती है जब योगी इस विवेक ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तब उनके पास पूर्व अध्याय में बतलाई गई सिद्धियाँ आती हैं पर सच्चे योगी इन सब का परित्याग कर देते हैं उनके पास धर्म मेंघ नामक एक विशेष प्रकार का ज्ञान एक विशेष प्रकार का आलोक आता है इतिहास ने संसार के जिन सब महान धर्माचार्यों का वर्णन किया है उन सभी को यह धर्म मेंघ समाधि हुई थी उन्होंने ज्ञान का मूल स्रोत अपने भीतर ही पाया था सत्य उनके निकट अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशित हुआ था पूर्वोक्त सिद्धियों की असारता को छोड़ देने के कारण शांति समता और पूर्ण पवित्रता उनका स्वभाव ही बन गई थी